महाभारत कर्ण पर्व एक नवति तमोध्याय भगवान श्रीकृष्ण का कर्ण को चेतावनी देना और कर्ण का वध सन्जय उवाच तमब्रविवासुदेवरथस्थो राधेय दृष्ट स्मरसी

प्राय नास्ने सम दैव संजय कहते राजन उस समय रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा राजानंदन सौभाग्य की बात है कि अब यहाँ तुम्हें धर्म की याद आ रही है प्राय देखने में आता है कि नीच

मनुष्य विपत्ति में पड़ने पर देव की ही निंदा करते हैं अपने किए हुए कुकर्मों की नहीं यद्रोपदी द्रौपदी कर्ण जब तुमने तथा दुर्योधन दुस्साहन और सुबलपुत्र शकुनी ने एक वस्त्र धारण करने वाली रजस्वला द्रौपदी को सभा में बुलवाया था

उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं उठा था।

यदा राजा अजयसे राजानक जब कौरव सभा में जुए के खेल का ज्ञान न रखने वाले राजा युद्धि को सकनु ने जान बोझ कर छलपूर्वक हराया था उस समय तुम्हारे धर्म कहाँ चला गया था वनवासे व्यतीते चर्णवर से न प्रयक्षति यदराज्यम क्वते धर्मस्थरागत

कर्ण वनवास का तेरहवां वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने पांडवों का राज्य नहीं वापस नहीं किया था उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था यदि सर्प विषयुक्त आत राजा धर्म तदागत

जब राजा दुर्योधन ने तुम्हारी ही सलाह लेकर भीम से इनको जर मिलाया हुआ अन्न खिलाया और उन्हें सर्पों से डसवाया उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था यदारणावते पार्था जतो गृह तीप राधेय

कुहते धर्म तदागत राधानंदन उन दिनों वारणावत नगर में लाक्षा भवन के भीतर सोए हुए कुंती कुमारों को जब तुमने जलाने का प्रयत्न कराया था उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था यदा रजस्वरां कृष्णाम दुस्साहसन वसे स्थिता सभायाम प्राहहते धर्म तदागत

कर्ण भरी सभा में दुस्शासन के वश में पड़ी हुई रजस्वला द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया था तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था यद नार हेम पुरा कृष्णाह कलिश्यमान मनागत

राधानंदन पहले नीच कौरवों द्वारा क्लेश पाती हुई निरापराध द्रौपदी को जब तुम निकट से देख रहे थे उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था विनस्टा पांडवा कृष्ण शास्वतम नरकम ग

न्यम्ण न्यम्ण है ना, तुमने द्रौपदी से कहा था कृष्ण पांडव नष्ट हो गए सदा के लिए नरक में पड़ गए अब तू किसी दूसरे पति का वरण कर ले जब तुम ऐसी बात कहते हुए गज गां द्रौपदी को निकट से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था राज्य

पुनः कर्ण सामे पांडवा

यदा श्रित क्वते धर्म सदागत कर्ण फिर राज्य के लोग में पड़कर तुमने शकुनी की सलाह के अनुसार जब पांडवों को दोबारा जुए के लिए बुलवाया उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था यदाभिमन्यु बहुबह जगदुर महारथा परिवार बालम क्वते धर्म सदागत जब युद्ध में तुम बहुत से महारथियों ने मिलकर बालक अभिमन्यु को चारो ओर

से घेर कर मार डाला था उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला कहा अवसरों पर यह धर्म नहीं था तो आज भी यहाँ सर्वथा धर्म की दुहाई देकर तालु सुखाने से क्या लाभ सूत्र अब यहाँ धर्म के कितने ही कार्य क्यों न कर डालो तथा जीते जी तुम्हारे

आरा छुटकारा नहीं हो सकता नलो नलोझक्ष निर्जित पुष्कर बहुवीर सर्व समेता परवृत्तलोभा निहते सत्रे प्रवृद्धां सोम काराज्य मवापन तथागता धातराष्ट्राविनाशम धर्मा भीगुप्त सतृशंगई

उसकर ने राजा नल को जीवे में जीत लिया था किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रम से पुनः अपने राज्य और यश दोनों को प्राप्त कर लिया इसी प्रकार लोभ शून्य पांडव भी अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण सगे संबंधियों के साथ रहकर सम्रांगण में बड़े चढ़े सत्रों का संहार करके फिर अपना राज्य

प्राप्त करेंगे निश्चय ही ये सोमकों के साथ अपने राज्य पर अधिकार कर लेंगे पुरुष पांडव सदैव अपने धर्म से सुरक्षित हैं तथा इनके द्वारा अवश्य धतराष्ट्र के पुत्रों का नाश हो जाएगा

संजय उवाच एव मुक्त सदा कर्ण उवाच देव भारत लज्जयावन तो भृतरम संजय कहते हैं भारत उस समय भगवान श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया उससे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना

क्रोधात तत्पूर्ण अड़ुष्ठो धनुदय भारत योधे माथ मि महावेग पराक्रम भरत नंदन वह महान वेग और पराक्रम से संपन्न हो क्रोध से और फड़फड़ाता हुआ धनुष उठाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा तथो तो प्रवीद्वा सुदेव फालगुनम पुरुष शिव्यास्त्रे निर्भिद्य पातस्व महाबल तब्वे नंदन श्रीकृष्ण

अर्जुन से इस प्रकार कहा महाबली वीर तुम कर्ण को दिव्यास्त्र से ही घायल करके मार गिराओ मुक्तस्तु देवेना क्रोध एवक्तुदेव क्रोधमागत मनुम्याभि सद्घोर स्मृत तत्व धनंजय

भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन उस समय कर्ण के प्रति अत्यंत कुपित हो उठे उसके पिछले करतूतों को याद करके उनके मन में भयानक रोष जाग उठा तत् क्रुद्ध सर्वेभ्य स्रोतोभ्यजसोर्चित प्रादुरा संसद राजन तद्भुत में वहा कु होने पर उनके सभी छिद्रों से

रोम रोम से आग आपकी चिंगारियाँ छूटने लगी राजन उस समय वह एक अद्भुत सी बात हुई तत्समीक्ष ततः कर्णो ब्रह्मास्त्र धनंजय अभ्यवर पुनर्जत्न अखरो कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बाणों की झड़ी लगा दी और पुनः रथ को उठाने का प्रयत्न किया ब्रह्मास्त्रे तम पार्थो वर्वृष्ट वे

तदाश्रम अस्त्र प्रजहार पांडव पुत्र अर्जुन ने भी ब्रस्त्र से ही उसके अस्त्र को दबाकर उसके ऊपर भाणु की वर्षा प्रारंभ कर दी और उसे अच्छी तरह घायल किया तथोश्रम कौंतम जातवेद कर्ण उद्देश्य तत्प्रजार तद तेजस तदनंतर कुंती कुमार ने कर्ण को लक्ष्य करके दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया जो जात बेदा

का प्रिय अस्त्र था वह आग्नेस्त्र अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा वारुण इना ततः करण सम माच पावकम

जी मूत दिशा चक्र परंतु कर्ण वर्णास्त्र का प्रयोग करके उस अग्नि को बुझा दिया साथ ही संपूर्ण दिशाओं में मेघों की घटा घिर आई और सब ओर अंधकार छा गया पांडव एस्व संभ्रांतो वायव्यास्त्रोवाह तदा भ्रणी राधे प्रश्यत पराक्रम अर्जुन

इससे विचलित नहीं हुए उन्होंने राधा पुत्र कर्ण के देखते देखते वायब्यास्त से उन बादलों को उड़ा दिया तथा शरम महागोरम जलंतम इव पावकम आदते पांडुपुत्र से सुतपुत्रों तब सुतपुत्र ने पांडुकुमार अर्जुन का वध करने के लिए जलती हुई हुए आग के समान एक महाभयंकर बाण हाथ में लिया

योजमान तत तस्मीन बाणनुष पूजते चचा लृथ्वी राजन सतैल वन कानन आम राजन उस उत्तम बाण को धनुष पर चलाते ही पर्वत वन और काननों सहित सारी पृथ्वी ढकमकाने लगी वबर कर ओवा युस रजसावृता हाहाकार से संज्ञरा दिव्य भारत भारत कंकड़ों की वर्षा करती हुई प्रचंड वायु चलने लगी संपूर्ण

दिशाओं में धूल छा गई और स्वर्ग थे देवताओं में भी हाकार मच गया तमिशुम संधि तृट्वा सूतपुत्र विषाद परम जब ओह पांडवा दी नचे तथ मान्य नरे जब ने उस बाण का संधान किया उस समय उसे देखकर समस्त पांडव दीनचित्त हो बड़े भारी विषाद में डूब गए सहसा कर्ण भुज प्रमुक्त हम अग्रथ रुचि

भुजानाप्य धनंजय सेवेथ वाक वाल्मीकोत्तम

कर्ण के हाथ से छूटा हुआ उपाण इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहा था उसका बहुत तेज था वह वह अर्जुन के छाती में में में जा लगा और जैसे उत्तम बामे घुस जाता है, उसी प्रकार उनके वक्षस्थल समा गया। सागार विद्ध महात्मा चाल मित्र मर्द प्रकम पे संग्राम

सम्रांगण में उस बाण की गहरी चोट खाकर महात्मा अर्जुन को चक्कर आ गया गांधी धनुष पर रखा हुआ उनका हाथ ढीला पड़ गया और वे शत्रुमर्दन अर्जुन भूकंप के समान हिलते हुए श्रेष्ठ पर्वत के समान

पने लगे तदंतरम प्राप्य विशो महारथो रथांगमृह तमु रथाद निगृह्य दौरव्याम सदान महाबलोपी इसी बीच में मौका पाकर महारथी करणे धरती में धते हुए पहिये को निकालने का विचार किया वे

कूद पड़ा और दोनों हाथों से पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा परंतु महाबलवान होने पर भी वह दैवश

अपने प्रयास में सफल न हो सका तथा ततः किटे प्रतिलब्य संज्ञा झग्राहबाण जमदंडकर्जुन प्राज्वलि महात्मा तथ्रविद्वा चुहं छन्ध्यमृधान परेगतारोहति वैरमृ

उसी समय होश में आकर किरणधारी महात्मा अर्जुन ने यमदंड के समान भयंकर आंजलिक नामक बाण हाथ में लिया यह देख भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा पार्थ कर्ण जब तक

रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक ही अपने बाण के द्वारा इस शत्रु का मस्तक काट डालो तथा बचा प्रभो तथा शरण प्रज्वलित प्रगृह जगान कक्षा अच्छा मलार्क वर्णाम महारथे रथ चक्रे विभक्त तब बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की उस आज्ञा को सादर शिरोधार किया और उस प्रज्वलित बाण को हाथ में लेकर

जिसका पहिया फंसा हुआ था कर्ण के विशाल रथ पर फहराती हुई सूर्य के समान प्रकाशमान ध्वजा पर प्रहार किया तम कक्षा अच्छा परवरंथ के तुम

सुवर्ण मुक्ता मणिभद्र पृष्ठम ज्ञान प्रकर्षोत्तम शिल्पयुक्त स्वरूपम तपन हाथी के सांकल के चिन्ह से युक्त उस श्रेष्ठ ध्वजा के पृष्ठभाग में सुवर्ण मुक्ता मणि और हीरे जड़े हुए थे अत्यंत ज्ञानवान एवं उत्तम शिल्पियों ने मिलकर उस सुवर्ण जटित सुंदर ध्वज का निर्माण किया था

जय जयास्पैन सेख्यात आदि सवोके सकुचंद्र

वह विश्वविख्या ध्वजा आपकी सेना की विजय का आधार स्तंभ होकर सदा शत्रुओं को भयभीत करती रहती थी उसका स्वरूप प्रशंसा के ही योग्य था वह अपनी प्रभा से सूर्य चंद्रमा और अग्नि की समानता करती थी तथा क्षुराप्रेण सुसंसित सुवर्ण पुंगज्वल धजथाम कि अर्जुन ने सोने

के पंख वाले और आहुति से प्रज्जवलित हुई अग्नि के समान समानी से महारथी कर्ण के उस ध्वजा को नष्ट कर दिया जो अपनी प्रभा से निरंतर दीप्यमान होता रहता था यश्च दर्प तथा प्रयाणि सर्वाणी कार्याण तेतुना हम

साकुरूण हृदया निचाप हाचनो महान् कटकर गिरते हुए उस ध्वज के साथ ही कौरवों के यश अभिमान समस्त प्रिय कार्य तथा तो हृदय का भी पतन हो गया और चारों ओर महान हाहाकार मच गया दृष्टवा ध्वज पातिमा सुणाम कुरुप्रवीरे हे

नाशन से रहे सूत हे शोतपुत्रे जय तदा भारत ये भारत कौरव वीर अर्जुन के द्वारा युद्ध में ध्वज को काट कर गिराया हुआ देख उस समय आपके सभी सैनिकों ने सूत शोतपुत्र की विजय की आशा त्याग दी अच्छर कर्णवधा पार्थो महेंद्र भद्रानदिपम आदत्तचाथाजलिशंगा सहस्रम रुतम

के के वध लिए करते हुए अर्जुन ने अपने से एक नामक बाण निकाला जो इंद्र के वज्र के दंड के और अग्नि समान भयंकर तथा सूर्य की एक उत्तम किरणों के समान कांतिमान था मरमथितोडित महान सदिग्धम वैश्वा ना सुनागा

सद्वाज मजगति मुग्रवेगम सहस्रनेत्रसन तुल्यवीर कालानलम जातम घोरम पिनाकनारायण चक्र सन्निभम भयंकर प्राणभृताम विनाशनम वह शत्रु के मर्मस्थल को छेदने में समर्थ रक्त और मांस से लिप्त होने वाला अग्नि तथा सूर्य के तुल्य तेजस्वी बहुमूल्य मनुष्यों घोड़ों और हाथियों के प्राण लेने वाला

मुट्ठी बांधे हुए हाथों से तीन

हाथ बड़ा छह पंखों से युक्त शीघ्रगामी भयंकर वेघशाली इंद्र के भद्र के तुल्य पराक्रम प्रकट करने वाला मुंह बाये हुए कालाग्नि के समान अत्यंत भयानक भगवान शिव के पिनाक और नारायण के चक्र सहित चक्रदायक तथा प्राणियों का विनाश करने वाला था जब ग्राह पार्थ सतरम प्रहिष्टो जो देव संघ दुर्निवार्य समूजित तो यह महात्मा देवास

जो जो देवताओं देवताओं के समुदाय भी भी गति को अनायास नहीं रोक सकते सदा सबके द्वारा सम्मानित महामन्त्री विशाल धारण करने वाले और तथा असुरों पर विजय पाने में समर्थ है उन कुंती कुमार अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाढ़ को हाथ में लिया जगत

प्रचुक्रश हो तमोद्यतम प्रे कहा महायुद्ध महा में उस बाढ़ को हाथ में लिया और ऊपर उठाया गया देख समस्त

चतरा चराचर जगत का उठा ऋषि लोग जोर जोर से पुकार उठे कि जगत का कल्याण हो प्रमेयम तथम गांडी, गांडी तत्पश्चात गांधीधारी अर्जुन ने उस अप्रमेय शक्तिशाली बाण को धनुष पर रखा और उसे उत्तम एवं महान दीप्यास्त्र से अभिमंत्रित करके तुरंत ही

अयम महात्र प्रहितो शरीरम प्रहित महाशर शरीर हृचा सुसुरश दुहृद तपोसी तप्त गुरशिता तो मैयाथेष्ट्रृदा सत्यन निहंत सर सुसकर्णमरीमोर्जित योचि प्रमोच बाढ़ धनंजय कर्ण

व्यास से प्रेरित महाबाण के शरीर और पानों का विनाश करने वाला है। यदि मैंने तप किया हो, को सेवा द्वारा संतुष्ट रखा हो यज्ञ किया हो और हितैषी मित्रों की बातें ध्यान देकर सुनी हो तो इस सत्य के प्रभाव से यह अच्छी तरह संधान किया हुआ बाण

मेरे शक्तिशाली शत्रु कर्ण का नाश कर डाले ऐसा कहकर धनंजय ने उस घोर बाण को कर्ण के वध के लिए छोड़ दिया तृत्याम थर्वाग्राम दीप्तापम सही जुधे मृत्युना पी भ्रमण किमति प्रहिष्ट

प्रभाव ने जैसे मंत्रों द्वारा औभचारिक प्रयोग करके उत्पन्न की हुई कृतिया उग्र प्रज्वलित और युद्ध में मृत्यु के लिए भी असह्य होती है उसी प्रकार वह बाण भी था किधारी अर्जुन अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को

लक्ष करके बोले मेरा बाण मुझे विजय दिलाने वाला हो इसका प्रभाव चंद्रमा और सूर्य के समान है नेरा छोड़ा यह घातक अस्त्र कर्ण को हम पहुंचा दे तेने सुवर जीरेट मृे नीघान सुरु सम्रभेण चक्रे विषक्तम रिप महत किर अर्जुन अत्यंत प्रसन्न

हो अपने शत्रु को मारने की इच्छा से आताताई बन गए थे उन्होंने चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले उस

विजयदायक श्रेष्ठ बाण से अपने शत्रु को बिन्द डाला तथा प्रज्वलित बलवान अर्जुन के द्वारा इस प्रकार छोड़ा हुआ वह सूर्य के तुल्य तेजस्वी बाण आकाश एवं दिशाओं को प्रकाशित करने लगा जैसे इंद्र ने अपने वज्र से मृत्यासुर का मस्तक काट लिया था उसी प्रकार अर्जुन ने उस

द्वारा कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया वह कर्तन सहेन्द्र सोर राजन महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित अंजलिक

नामक अस्त्र बाण के द्वारा कुंती कुमार अर्जुन ने अपराह्न काल में व्ययकर्तन कर्ण का सिर काट लिया तत्पतक अथा समान तेजसम सामनतेज मध्यम गभास्करम

मुखे दिवाकरोस्ता से कटा हुआ कर्ण का वह पृथ्वी पर गिर पड़ा उसके बाद उसका शरीर भी धराशायी हो गया जैसे लाल मंडल वाला सूर्य अस्ताचल से नीचे गिरता है उसी प्रकार उदित सूर्य के समान तेजस्वी तथा शरतकालीन आकाश के मध्य भाग में

तपने वाले भास्कर के समान दुस्सह वह मस्तक सेना के अग्रभाग में पृथ्वी पर जा जागिरा तत्स्य देहम सतत सुखोचित स्वरूपमदारण

पर सदा सुख भोगने के के योग्य उदार कर्म करने उस अत्यंत सुंदर शरीर को उसके मस्तक से बड़ी कठिनाई से छोड़ा ठीक उसी तरह जैसे धनवान पुरुष अपने समृद्धशाली घर को और मन एवं इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष सत्संग को

बड़े कष्ट से छोड़ पाता है शरीर भिन्न तुवर सपातकर्ण से शरीरमुत्थित पवद गैर विश्रव गिरे यद्रम महाशि

तेजस्वी से छत हो घावों से खून की धारा बहाता हुआ प्राण सुन्य होकर गिर पड़ा मानव वज्र के आघात से भग्न हुआ किसी पर्वत का विशाल शिखर गिर मिश्र जल की धारा बहा रहा हो धरती पर गिराए गए कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैल गया और ऊपर

कर मंडल में विलीन हो गया सर्व तद्दुत पांडव दुच्च्वा कर्णम पाति

उस अद्भुत दृश्य को वहाँ खड़े हुए सब लोगों ने अपनी आंखों देखा था कर्ण के मारे जाने पर उसे अर्जुन द्वारा गिराया हुआ देख पांडवों ने उच्च स्वर से संख बजाया अथव कृष्ण धनंजय जा

तम सोम का प्रेक्षनादान इसी प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन तथा हर्ष में भरे हुए नकुल सहदेव ने भी शंख बजाये सोमकम सोमक गण कर्ण को मारकर गिरा हुआ देख अपनी सेनाओं के साथ सिंहनाथ करने लगे

योद्धा तिरजाण संतिवृष्टा संवर्धय समोरिवृष्टा वे बड़े हर्ष में भरकर भाजे बजाने और कपड़े तथा हाथ हिलाने लगे नरेंद्र अत्यंत हर्ष में भरे हुए पांडव योद्धा अर्जुन को बधाई देते हुए उनके पास आकर मिले

बलान्विता पर नृत्योमाश्य तदंतु धृतर्णिपन्नमताजुन्य अंजुन के, के बाणों से छिन्न भिन्न एवं प्राण सुन्न्य हुए कर्ण को रस्ते नीचे पृथ्वी पर गिरा देख

दूसरे बलवान सैनिक एक दूसरे को गले से लगाकर नाचते और

हुए बोल बातें करते थे वा यज्ञावसाने अग्निमेव भास्करस्य लेनाद्रेवापेदिब कर्ण का वह कटा हुआ मस्तक वायु के वेग से टूटकर गिरे हुए पर्वत खंड के समान यज्ञ के अंत में बुझी हुई अग्नि के सदृश तथा

अस्ताचल पर पहुंचे हुए सूर्य के बिंब की भांति हो रहा था। अंग देह कर्णस्य तो सुमान सभी अंगों में बाणों से व्याप्त एवं खून से लथपथ हुआ कर्ण का शरीर अपने किरणों से प्रकाशित होने वाले अंशमाली प...

सूर्य के समान सोहा पा रहा था प्रताप्यं प्रताप्य सेना महामंत्री दीप्त सरंगभस्तिवे बली कर्ण भास्कर अस्त गादित्य प्रभा तथा गहताय कर्ण कर्णस्य सूर्य ग

बाण बाणमय उद्दीप्त किरणों से शत्रु की सेना को तपाकर कर्ण रूपी सूर्य भगवान अर्जुन रूपी काल से प्रेरित हो अस्ताचल को जा पहुंचा जैसे अस्ताचल को जाता हुआ सूर्य अपनी प्रभा को लेकर चला जाता है उसी प्रकार वह बाण कर्ण के प्राण लेकर चला गया अपराणे पर सोतपुत्र मार छिन्न मंझल के डांच सोसेम

अपतक्षिरा मान्य नरेश दान देते समय जो दूसरे दिन के लिए वादा नहीं करता था उस सूतपुत्र कर्ण का अंजलिक नामक मांस से कटा हुआ देह सहित मस्तक अपराह काल में धराशाई हो गया ऊपर यो उपरियो परिसम अश्य श्रो सरंजाम चिरा कर्णेधमच्युत

उस बाण ने सारी सेना के ऊपर ऊपर जाकर अर्जुन के शत्रुभूत कर्ण के शरीर सहित

मस्तक को वेग पूर्वक अनायासी काट डाला था कर्ण तो सुर पृथिव्यादाथे सूर्य कर्ण को बाण से व्याप्त और खून से लतपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख उस उकटी हुई ध्वजा वाले रथ के द्वारा ही वहां से भाग खड़े हुए हतेह कर्णे

भयार्जिता ध्वज महासाजंत कर्ण के मारे जाने पर युद्ध में अत्यंत घायल हुए कौरव सैनिक अर्जुन के प्रज्वलित होते हुए महान ध्वज को बारम्बार देखते हुए भय से पीड़ित हो भागने लगे

प्रति महान सहस्रनेत्र प्रतिमानकमण सहस्रपत्र प्रतिमान शुभम सहस्ररश्मक्ष यथा तथा पदकर्ण शिरो वसुंधरा सहस्रनेत्रधारी इंद्र के समान पराक्रमी कर्ण का सहस्रदल कमल के समान वह

सुंदर मस्तक उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे सायंकाल में सहस्त्र किरणों वाले सूर्य का मंडल अस्त हो जाता है जोढ़ो रसकम कमलम तप्त हे माभासम

पार्थ सविता मन्दिरम मन जिसकी छाती चौड़ी और नेत्र कमल के समान सुंदर थी तथा तो कांति तपाये हुए स्वर्ण के समान जान पड़ती थी वह कर्ण अर्जुन के बाणों से संतप्त हो धरती

पर पड़ा धूल में सना मरीन हो गया था अपने उस पुत्र की ओर बारंबार देखते हुए मंद मंदकि वाले सूर्यदेव धीरे धीरे अपने मंदिर अस्ताचल की ओर जा रहे थे महाभारत कर्णपर्वे कर्णवधे कर्णवती तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत पर्व में वध विषय इक्यासीवा अध्याय पूरा हुआ